ओम सहना बु सहनो भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीना विषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की 25वीं कक्षा तीसवा अभ्यास चलेगा शब्दों में इसमें भूभृत राजा के लिए कहा गया है भुवम इति भूभृत जो पृथ्वी को पृथ्वी का भरण पोषण करता है पृथ्वी पर विद्यमान जो प्राणी है उनका ध्यान रखता है और पर्वत के भी अर्थ में आता है ये धातु भरी है आप देखिए पहले शब्द को अच्छे, अच्छे, अच्छे. वो तो आप विभर्ती को खोलेंगे तो पालयती बोलेंगे बाद में और दूसरा शब्द है महीक्षित ये शब्द जो होते हैं ये क्विप प्रत्यांत होते हैं क्विप का पूरे का लोप हो जाता है लेकिन बाद में ह्रस्वस्य से प्रति तुक से तुक आगम हो जाता है तो महीक्षित मही भी पृथ्वी को बोलते हैं और क्षी धातु ये निवास अर्थ में भी आती है और गति अर्थ में भी क्षी निवास गत्यो तो पृथ्वी पर जो निवास करता है यानी पूरी पृथ्वी पर शासन है जिसका पृथ्वी पर तो सभी निवास करते हैं लेकिन सभी ऐसे निवास करते हैं कि अपना अपना थोड़ा छोटा छोटा स्थान है राजा का पूरी पृथ्वी का स्वामी है वो तो पूरी पृथ्वी पर निवास करता है तो महीक्षित विपश्चित ये विद्वान के लिए आता है ये सब लिंग ही शब्द है पश्चित उसमें भी आया हुआ है श्लोक में गीता में आता है ना जिसमें आत्मा का वो दिया है विशेष न कुत न बभुआ कश्चित उसमें क्या है प्रारंभ में अजो नित्य है शाश्वत तो एवं प्राणो न हन्य थे हन्य उसी में आया है विपश्चित शब्द ऐसे ही मरुत वायु के लिए ये भी पुलिंग का है युणादि कोष से बनता है और शुश्रूषा ये स्त्रीलिंग का आकारांत शब्द संप्रतयांत शब्द है ये तो श्रोतुम क्षति तो शुश्रूषति ऐसे बनाते हैं ऐसे ही श्रोतम इच्छा शुश्रूषा सुनने की इच्छा तो शुश्रुष धातु बनाने के बाद स्त्रीलिंग में पहले स्त्रीलिंग तो बना लीजिए स्त्रीलिंग होने पर टाप होता है या टाप होने से स्त्रीलिंग होता है क्यों सौरभ पहले स्त्रीलिंग पहले स्त्रीलिंग स्त्री फिर तो आपने स्त्रीलिंग का बनाया इसको आपने टाप तो कर दिया स्त्रीलिंग होने पर टाप होता है ध्यान रखना स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप नहीं होता है कि हमें स्त्रीलिंग बनाना है स्त्रीलिंग का शब्द तो पहले उसमें धर्म तो आ जाए वो स्त्रीत्व का तब टाप करेगा वो स्त्रीआम सप्तमी है स्त्री तो नहीं अधिकार तो है लेकिन सप्तमी है यानी ऐसा होने पर स्त्रीलिंग होने पर टाप होता है तो पहले अप्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग का बनाने के लिए और करेंगे क्या वहां यह है कि अप्रत्यय जो धातु प्रत्यय तो होती हैं क्योंकि वहां भी यही प्रश्न आप करोगे कि फिर स्त्रीयामते वहां स्त्रीआयाम का अधिकार है तो वहां भी स्त्रीलिंग होने पर अप्रत्यय हो जैसे स्त्रीआम के अधिकार में टाप था ऐसे स्त्रीआम के अधिकार में अप्रत्यय भी है लेकिन वहां अधिकार होने पर भी वहा जो प्रत्यय हो रहे हैं तो वहां ये अर्थ निकलता है कि ये प्रत्यय स्त्रीलिंग में होते हैं अर्थात इन प्रत्ययों को करके शब्द स्त्रीलिंग का बन जाता है अब वो प्रत्यय सिचुएशन वैसी हो जाएगी धातु यदि प्रत्यांत है धातु यदि प्रत्यांत है जैसे कि सन्नंत है ये तो फिर अप्रत्यत् प्रत्यांत धातु से अप्रत्यय होता है और वो अप्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है ये तात्पर्य है अब यहां स्त्रीलिंग यहां बनेगा करके अब कारण क्या हो गया उसमें धातु प्रत्यांत है तो प्रत्यंत है तो अप्रत्यय करना होगा अप्रत्यय करना होगा तो अप्रत्यय स्त्रीलिंग हो जाता है अप्रत्यय होते ही शब्द स्त्रीलिंग का बन जाएगा अब यहां पर यह आकारांत बन गया फिर क्योंकि अतो लोपह लगेगा सन के आकार का तो लोप हो जाएगा और प्रत्यय का आकार जुड़ गया उसमें राह तो अकारांत पहले भी शुश्रुष था अभी भी शुश्रुष है क्या अंतर आ गया अप्रत्यय करके क्या दिखा नहीं पहले भी शुश्रुष था अभी भी शुश्रुष् अंतर क्या आ गया हाँ अब स्त्रीलिंग का बन चुका है और स्त्रीलिंग है तो आकारांत फिर रह नहीं पाएगा ये इसको आकारांत बनना पड़ेगा अब लगाएंगे जा तो शुश्रूषा सुनने की इच्छा सेवा अर्थ इसका नहीं होता है इन्होंने जो लिखा है ना सेवा शुश्रुषा का अर्थ सेवा वैसे नहीं निकलेगा और सेवा यदि अर्थ होता भी तो हम जब शब्द बोलते हैं दोनों बोलते हैं साथ साथ में कि आपको बड़ों की क्या करना चाहिए सेवा, सेवा शुश्रूषा तो दो क्यों बोले जब सेवा अर्थ इसका है तो है फिर तो ये हो गया कि आपको बड़ों की सेवा सेवा करनी चाहिए क्योंकि उसका भी अर्थ सेवा है तो सुनने की इच्छा ही है इसका अर्थ लेकिन हम जब किसी को सुनते हैं तो वो जो कहेगा वो करेंगे कि करेंगे भी या नहीं कोई बड़ा किसी बात को बोल रहा है कि भाई मुझे ये वस्तु चाहिए और सुनने की इच्छा का धर्म हम पालन कर ही रहे हैं उसकी बात को हमें सुनना चाहिए सुनेंगे तो पूरा भी करेंगे तो सेवा हो जाती है बाद में लेकिन स्वयं शुश्रुषा ये सेवा करने अर्थ में वैसे नहीं आएगा चिकित्सा ये कित धातु निवास रोगापनयने च रोग का अपनयन इस अर्थ में भी आती है और गुप्त से संत्य होता है इसमें यहाँ भी वही स्त्रीलिंग में प्रत्यय करेंगे इनमें से डिब्बा उठाना उठा छोटा सा कोई रखे ऊपर और आग, हाँ यही देखो कैसा है बड़ा है क्या लाल देने ठीक है ऐसे ही मीमांसा शब्द है स्त्रीत्व हम्म। ये चिकित्सा कोई नया काम हो तब पूछना ना आप ये तो वही संप्रत्यय प्रत्यय का ही चल रहा है अभी तो। आप वाला। आप प्रत्यय प्रत्यय आज सूत्र पीछे बोला मैंने वही यहाँ पर भी है हुँ? यहाँ शंका हो क्यों रही है आपको सन्न तो ये भी है चिकित्स ये बना शब्द पहले हुँ? जैसे वहाँ शुरू शुरू से बना था हम्म आप सूत्र है भी आप सूत्र तो तो वहां लगेगा ना जहाँ अप्रत्याग नहीं लग पा रहा है तो मूल धातुओं में लगता है जैसे शिक्षा धातु है शिक्ष तो क्या बनेगा में शिक्षा हिषा हाँ। यहाँ गुरु चहला लगेगा एक तिन का अपवाद है ये स्त्रीलिंग में सामान्य सूत्र है स्त्रीयामु तिन और ये इसका अपवाद है अप्रत्यात गुरुशल सिद्धादिंग चिंत पूजी कथकुंभी चर्च ये सब लगे मीमांसा यह मन धातु है और इसमें मन धातु वैसे तो मनु अवबोधने इत्यादि अर्थों में आती है मन जाने लेकिन वहां जब संत्य किया गया है तो एक अलग से उसका अर्थ बताने के लिए कि संप्रत्यय किस अर्थ में होता है वैसे तो इच्छा अर्थ में होता है लेकिन इसके लिए अलग वाक्य है मानेर जिज्ञासायाम काशिका में दिया है कि मन धातु से संप्रत्यय जिज्ञासा अर्थ में हुँ? तो जिज्ञासा अर्थ में होता है इसमें जानने की इच्छा अब क्योंकि मन धातु भी थोड़ा सा जब धातु मन है तो कुछ उसका भी आएगा यानी मनन करते हुए जानने की इच्छा जो होती है किसी विषय में प्रवेश करके और विशेष उसमें जब खोज की जाती है वो मीमांसा है आगे धातु में देख ये तो आकारांत तेसरी लिंग के शब्द हो गए धातुओं हाँ, में ई ये जाना अर्थ है तो हम कौन सी लेंगे क्योंकि ई तीन है ई धातुएं तीन है हांग अध्ययन भी है इन, भी है, इन भी है एक स्मरण भी है तो यहां इण गत तो इण तो धातु का ये जाना अर्थ हो जाएगा और हैं तीनों उसी की अदादि गण की ही एति इत यथह इथ एमि एवह इम इस तरह से लेकिन प्रायः कोई ना कोई उपसर्ग इसमें लगा देते हैं जैसे उत उपसर्ग लगा दिया तो उदय होना अर्थ हो गया तो सूर्य उदयती ऐसे बोलते हैं तो उदयती उदित उदयती रूप ऐसी चलेंगे और आ उपसर्ग लगा देंगे हैं हाँ तो आना अर्थ हो जाएगा अप लगा देते हैं तो दूर होना अर्थ हो जाता है जैसे वो मंत्र आता है ना परोपे ही मनस्पाप की मशस्ता शी तो अपही अपे ही दूर होना अव्यय अव्ययों में चित और चन ये दोनों लग जाते हैं किसी के भी साथ में तो अनिश्चय अर्थ बन जाता है प्राय करके किम शब्द के साथ में जैसे लगाते हैं तो किम शब्द के साथ लग करके जैसे कह कऊ के है तो कहचित चित कश्चित कऊचित के चित कश्चन कऊचन केचन अर्थ दोनों का एक ही है चित अथवा चन यस शब्द ये सकारांत अव्यय है पांचवे अध्याय में प्राग्दिव्यक्ति के प्रकरण में ये बनाया हुआ है हैस शब्द और ये आएगा जो दिन बीत गया है उसके लिए अर्थात पिछला दिन अगले दिन को बोलते हैं श्वस श्व और पिछले पिछला दिन यस और आ, और उससे भी पिछला है तो एक पर शब्द और लगा दिया जिसको हम परसों कहते हैं हिंदी में तो परसों ये कैसे बना बिगड़ के हिंदी में किसका बिगड़ा ये किसका बिगड़ा परश्व किसका बिगड़ा, किसका बिगड़ा? परश्वस अर्थात आने वाला आने वाला दिन और उसके आग, उसके आगे वाला दिन तो उसके आगे वाला दिन क्या हुआ जो दिन आएंगे उसमें आगे आने वाला दूसरा वाला कौन सा हुआ परश्वस परशह का बिगड़ के हिंदी में हो गया परसों लेकिन वो परसों तो हो गया लेकिन पर हो नहीं हुआ उधर बिगड़ के वो परसों ही उधर भी कर दिया गया पीछे वाले दिनों में भी निक वहां पर का बिगड़ना चाहिए था वहां पर बिगड़ा तो परसों पर हो ऐसे नहीं बोलते उधर भी परसों ही चलता है और उसके आगे का हो तो क्या बोलते हैं हिंदी में तरसौं। तरसौं। हाँ तरसौं। जैसे जैसे कल परसों और उसके आगे हाँ तरसों या अतरसो अतरसो ही बोलते हैं कहीं कहीं उत्तर भारत में तो अतरसों ये इतर का हो गया इतर श्वस इतरसों तरसो तो पर यह श्वस आगामी दिन परश्वह आगामी परसों आगे विशेषण तो पीछे जो बनाया था शब्द शुश्रूषा ये भाववाचक हो गया स्त्रीलिंग में और यहाँ है सुनने वाला सुनने की इच्छा वाला तो सना शंस भिक्ष ऊ यहा कर्ता अर्थ में सन्नंद धातुओं से कर्ता अर्थ में उत्यय हो जाता है चौ का बन जाएगा फिर अपवाद है ना क्योंकि सामान्य सूत्र तो सभी धातुओं से करता है ये लेकिन सनासन से भिक्षु वह इसका अपवाद बन जाता है ऐसे ही चिकीर्षा और करने वाला करने की इच्छा करने वाला चिकीर्षु जिज्ञासा से जिज्ञासु जिज्ञासा तो नहीं बोलेंगे जिज्ञास धातु लेंगे केवल ऐसी वहां चिकीर्ष धातु से चिकीर्षु जिज्ञास धातु से जिज्ञासु hmm. और क्या है ये विवक्षु, विवक्षु। तो विवक्ष धातु अर्थात ब्रु धातु से सन करके और वच आदेश करके और विवक्ष बनाने के बाद विवक्षु बोलने की इच्छा वाला जिघांस हन धातु से संप्रतय करके जिघांस उसके बाद उत्यय जिघांसु मारने की इच्छा वाला ऐसे ही दृश धातु से दिदृक्ष बना करके दिद्रिकु देखने की इच्छा वाला धातु से संप्रतय करके पिपास उसे पिपासु हु। और त्रि प्लव संतरण धातु से तितीर्ष बना करके तितीर्ष हु इन्हीं सब का सबका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो शुश्रूषा चिकीर्षा जिज्ञासा विवक्षा जिघांसा दिद्रिक्षा पिपासा तितीर्षा ये बन जाते हैं तो इसमें भूभृत शब्द का दिया है इन्होंने रूप स्मरण करने के लिए लेकिन इसके रूप में कोई विशेष ऐसी बात नहीं है जो आप न बना पाओ बिना याद किए भी बोल सकते हैं तो भूभृत भूभृतऊ भूभत भूभृतम अब भूभृत भ्याम आदि जब आएंगे तो झलाम जशोते से पद के अंत में जश हो जाएगा तो पद कैसे बन गया ये मैंने प्रश्न किया पद कैसे बन गया आप उत्तर दे रहे हो जश हो गया प्रश्न उत्तर की संगति तो लगाओ स्वादिष स्वरनाम स्थानी क्या बोल रहे स्वादिष्ठ स्वर्नाम स्थान जाते हैं प्रत्यय को छोड़कर के करता है पद ये और पदम प्रत्यय सहित की करता है तो में दो पद हैं एक भूभृत और एक भूभृ हो गए दो पद नहीं एक स्वप्तगत पदम से एक स्वादिष स्वरनाम स्थान से भूभृभ्याम भूभि भू भूभृत में क्यों नहीं हुई पद संज्ञा फिर यहाँ जश क्यों नहीं हुआ पद संज्ञा होकर के जैसे भूभृद्याम में हो गया तो भूभृते यहां भी तो स्वादिषु स्वादि प्रत्यय परे हैं शरणाम स्थान कहाँ आएंगे अरे यहा हम उपवाद नहीं बैठा हुआ है आजादी है ये आजादी है तो भा करेगा वो और एक ही होनी है हो आकडारा देखा संजय हाँ तो भूभृते भूभृभ्याम भूभृभ्य भूभृत भूभ्याम भू भृद भूभृत भू भो भूभताम भूभ्री भूभृतोह भू भ्रितरह से ई धातु के ई धातु के रूप भी इसमें जो दिए हुए हैं और संख्या है इसमें 33 संख्या पर दिए हुए हैं ये भी सारे याद करने हैं तो एति इत यशि इथ इथ एमी इव इम और लोट में एतु इतात इतम यंतु इतात इतम इत अयानि अयाव अयाम और लंग में क्योंकि आ डागम हो जाएगा तो आठ से वृद्धि भी हो जाएगी अत आयन आय यहाँ आयादेश हो जाएगा बाद में अंति का अन्न है अतम ऐत आयम अः ऐसे बनेगा कोई अंतर नहीं आएगा विदलिंग में इयात इयातम इयाह इयातम इतम इयाम इयाव इम एष्यषत सरल है ऐसी एता एता एतासी एतास्थ और आशीर्लिंग में दीर्घ हो जाएगा अकृत सा दीर्घ इत इतु ऐसी और लिलिंग तो में अष्यत लुंग्लकार में इणो गुंगी यहाँ गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश जब होता है तो लुंग्लकार में जो चिली प्रत्यय आता है इसका इसका लुक गाति गाति सिचह सिच सिच ला करके उसका लुक कर देते हैं नहीं नहीं कहा पहुंच गए वो इसका लुक प्रकरण में गाते स्था घू का नहीं, नहीं। जहा ले दिया है ना उसने सूत्र में आदि प्रवृत्ति शप के आगे हैं मंत्र नहीं, नहीं उसके ऊपर है ठीक है वही है मिल गया सूत्र दूसरे अध्याय के चौथी पाद में यही है गातस्था गोपा ठीक है तो सिच आदेश करने के बाद परसमी पद में सिच का लुक हो जाएगा गातस्था गुपा गुबे पर तो अगात अगातम अगुह अगाह अगातम अगात, अगात, अगात अगाम अगाव अगाम हम्म यह श्वस का हो ही गया है उसमें वाक्य दे दिया है अनागते अना अहनी श्वहा। गण का परिचय दे रहे हैं गण की धातुओं में प्रत्यय चार लकार हो जाता है जैसे क्रीणाति कि आदि में सन प्रत्यय का सूत्र मुख्य धातु कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वा लेकिन इन्होंने जो सन का उदाहरण जो दिए हैं जैसे की चिकित्सा चिकित्सा में तो इससे नहीं होगा चिकित्सा में तो संद से होगा ये इच्छा अर्थ में करता है धातु कर्मण लेकिन मान धातु से करेंगे तो जिज्ञासा अर्थ में अलग से जिज्ञासिक है तो धातु कर्मण धातु से धातु कर्मण धातु के धातु के कर्म हाँ धातु भी कैसी बने वो कर्म के रूप में हो जैसे हमने इच्छति प्रयोग किया और कोई पढ़ना चाहता है तो कैसे बोलेंगे पठितुम इच्छति तो इच्छति चाहता है क्या तो पढ़ना क्या हो गया कर्म अर्थात पठितुम इसका कर्म है पठतुम कर्म है तो कर्म में तो द्वितीय व्यक्ति आनी चाहिए हम्म तो आप कह दो पठ तुम में हम दीख तो रहा है तुमन अच्छा अच्छे तो द्वितीय लावेश में पठित तुम ठीक है तो उन प्रत्यांत अव्यय होते हैं कि नहीं होते हैं क्रिन में जनता मकारांत कृत संजय प्रत्यय तो अव्य हो गया तो अम आप लाओगे लेकिन आप अव्य हटा देगा रहेगा तो कर्म ही वो तो धातु हो कर्मण कर्म हो धातु अब जब कर्म है और धातु भी है तो धातु का फिर कोई कर्ता भी होता है अर्थात पट धातु ठीक है का तो कर्म है मान लिया हमने लेकिन पट का कोई कर्ता भी तो होगा क्योंकि धातु है ये क्रिया करेगा कोई तो कर्ता भी तो होगा उधर इच्छती भी धातु है उसका भी कोई कर्ता होगा तो कर्ता दोनों का एक होना चाहिए समान कर कर्म धातु से संतो होता है लेकिन वो कर्म धातु ऐसी हो कि कर्ता वाली हो और समानता दो में देखी जाती है तो इष्ट धातु का भी वही कर्म हो और जिस धातु से हम सन करेंगे उसका भी इष्ट धातु का भी कर्ता वही हो और जिस धातु से सन कर रहे हैं उसका भी कर्ता वही हो समान कर्तिकात इच्छायाम वा तो पटका तो कौन है करता, च्छती? देवदत्ति च्छती, देवदत्ति के करता तो ये देवदत्त है पढ़तु में क्षति क्षति क्षति क्रिया तो कौन चाह तो देवदत्त दत्ता है कौन उसका बेटा तो कर्म तो क्षति का है ना पठतुम का कर्ता कौन है पठतुम स्वयं कर्म है किसी का लेकिन पठतुम का भी तो कोई कर्ता होगा धातु है ये क्रिया है ये तो क्रिया कर्ता नहीं होता है कोई क्रिया बिना कर्ता के हो, जाएगी। तो दो हो एक ही करता <coughs> तो सन करने के बाद फिर दुत इत्यादि कार्य करके जो रूप बनते हैं वो आपने देखी लिए जैसे गम धातु का बनेगा जी अब आगे जो रूप चलेंगे वो सब जैसे और धातुओं के चलते हैं वैसे इनके चलेंगे लेकिन यहाँ धातु संज्ञा दोबारा फिर करनी पड़ती है सनातनता धातु वैसे तो लठलकार में जी गमी शती जिगमी शतः इत्यादि है, है लोट में जिगमी शतु ऐसी ही विधलिंग में जिगमी शेत अजिगमी शत है लंग लकार में और जिगमी है जब लिट लकार लाएंगे तो ट लकार में सन्नंत सभी धातुएं संप्रत्यय करने के बाद सन्नंत सभी धातुएं और सन्नंत की बात छोड़ दीजिए प्रत्यय करने के बाद अर्थात सनाद्यंता धातु वह सूत्र लगाने के बाद सनाद्यंता धातु से जब धातु संज्ञा कर लेते हैं तो वो धातुएं सेठ होती हैं कि अनिट होती हैं हम सेठ और अनिट की अनिट की पहचान कहा करते हैं मूल अवस्था में धातु पाठ में धातु पाठ में हम देखते हैं कि अनुदात अनुदात है या उदात्त है और वहां पता लगाते हैं कि धातु सेठ है या अनिट है ठीक है अनुदात होती है तो इडागम नहीं होने देता वो सूत्र एक उपदेश अनुदात्त एक आच भी हो अनुदात भी हो तो हम उसको अनिट कहने लगते हैं उदात तनदात तो उससे पता लगता है लेकिन जब हमने सन प्रत्य, कोई प्रत्यय करके उसके बाद धातु से फिर धातु संज्ञा की है अब यहाँ मूल धातु पाठ में तो हम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि प्रत्यंत धातु तो धातु पाठ में है नहीं तो वहाँ उदात तनदात वाला भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर ऐसे ही आत्मनिपद परसम पद वाला भी हम प्रत्या बना करके और धातु करके फिर मूल धातु पाठ में नहीं देख पाएंगे कि उदात तेत है या अनुदात तेत है या स्वरित तेत है ये नियम भी वहां नहीं लग पाएगा पायेगाट का भी नियम नहीं लग पाएगा तो आत्मनिपद परसम पद उभयद इत्यादि का तो नियम चलो उसका सूत्र बना दिया गया है पूर्ववत्ल अवस्था में जैसी थी सन करने से पहले उसके बाद भी वैसी ही मानी जाएगी चलो मान लिया लेकिन सेठ अनिट का इसका तो नहीं है तो ये सब धातु में सेठ होती है सनाध्यंता धातु से धातु संज्ञा करके हम जब रूप चलाएंगे तो इडागम जहां भी बलादी और धातु का आएगा उसको होना ही है क्योंकि गम धातु सेठ है क्या नेट है वैसे मूल अवस्था में अनेट है।, है लेकिन अब ये सेट हो गई होने सन्न हो गई तो इसलिए लिरिट लगार में जीगमी बनेगा तो जीगमी शातु से श्योलोप से आकार का लोप होकर के जीगमी शिष्यती भू धातु से विभू श आदि ब्रु से विवक्षति, श्रु से शुश्रुष अब यहां आत्म जो किया है शुश्रुष तो पूर्व सनह से लगा करके क्योंकि उभय पद के, के पद की है ये श्रेणोती और श्रेणुते ऐसी क्री का चिकीर शती चिकीर शते ही बन जाएगा ये यित है यित होने से वह पद ही है हरी भी ऐसी है जिहिर शि जिहिर शते त्रिका तितीर शती मृ यहां पर उदुष्ट पूर्व से लगना ही है तो जियां का जियां सते, पाका पिपासति दा का दा का थोड़ा अंतर पड़ जाता है क्योंकि जब पाका पिपासति है दा का क्या बनना चाहिए दिदासति तो यहां क्या करते हैं फिर यहां अभ्यास का लोप करते हैं। जैसे आपने बोला दी दा सती यानी कि दा दा स, दा दा स तो दा दा दास अभ्यास को रस कर लिया द दा, दा स अब दो कार्य होने हैं अभ्यास का तो लोप हो जाएगा रह गया दा स और जो रह गया जो अभ्यास नहीं है उसको जाता है इत इस आदेश इस सूत्र सूत्री मा घू घू में आ गई है। सनी मी माँ घू शक पद पत पदामच इस।, पदाम इस।, इस आदेश तो दास आक हो गया इस तो क्या बन गया क्योंकि क्यूँकी वहा लिखा हुआ है अच के स्थान में इस होता है क्यों लिखना पड़ा अच सनी मी मा घू रभ लब, शक पत पदाम अचह अच्छा, इस तो अचह अच्छा क्यों कहना पड़ा तो दा के स्थान में क्यों होता क्योंकि अन्यल है इस इसलिए अचह अच्छा कह दिया है साथ में तो अच अच्छा के स्थान में यानी कि आकार के स्थान में तो क्या बन गया अब दिस दिस और आगे सन है तो दो सकार जब आते हैं तो अगला सकार यदि अर्धातु का है तो पूर्व सकार को तकार सह सी आर्ध धातु के तो दित्स ये मूल धातु क्या बनी अभी अब मूल धातु बनी दित्स अब दित्स के रूप चलाने हैं आपको दसों लकारों में ऐसी धाका बनेगा धित्स वो तो पूर्व सन लगाई है यो हो। उदा, या तो जो है या ये तो हो या तो ऐसे ही लभ धातु तो लभ भी पड़ी है उसमें सनी मी मा घू तो लभ में भी सारे कार्य करके और लभ में सन प्रत्यय आगे है अभ्यास का लोभ हो गया लभ स अब यहाँ भी अच के स्थान में इस होगा तो क्या स्थिति रही क्या स्थिति रही लभ में ल में अः है अच उसको हो गया इस हम हम को इस होगा न तो लिस्त धातु क्या है हैं? क्या बोल जाना है आपको आप बना बनाया रूप देख रहे हो आप बुद्धि में बनाओ ना पहले बना बनाया तो बाद में आएगा निखर करके ये आप देख रहे हो बना बनाया और उसके अनुसार आप पीछे गलत कर रहे हो चलेंगे तो क्रम से ही जब लभ में हमने अच को इस किया है तो क्या बनेगा फिर आकार को इस करके नहीं बना पा रहे तो लिस्ट भ यही तो बनना यानी सकार का भकार का संयोग हो गया सकार का लोक हो जाएगा इसको हो संयोग आद द्यो अंते तो अब रह गया लिप पकार को भकार को पकार हो जाएगा लिप सती धातु बन गई लिप्स हन में कोई बात नहीं हन में केवल बस दीर्घ करना होता है तो इसकी धातु बनेगी जिघांस जिघांसती और दृश्य बनेगी दिद्रिक्ष दिद्रिक्षते पटका का पीपीश पीपाथिश, स्वप्न में संप्रसारण हो जाएगा कैसे हो गया हम्म सम तो कैसे हो गया हैं? तो वो तो कित प्रत्यय चाहिए उसको सन संत्यय कित कहा शीत, शीत बना देंगे या कित बना देंगे तो कैसे बनाएंगे कित? हम्म। तो फिर उसमें स्व धातु पड़ी हुई है रुद विद मुश ग्रही स्वी प्रशय तो अध्यक्ष सूत्रों में संकोकित कर दिया गया है इसलिए संप्रसारण हो जाएगा तो संप्रसारण होकर के बन गया सुप अब सुप को दुप्त करेंगे सुप सुप सब अब अब सकार को सकार की समस्या आ गई ये कैसे होगा फिर हम कार को सकार कैसे होगा शीघ्रता से नहीं आते उत्तर आपका तो यह है कि सूत्र बोलोगे बीच में अटक जाओगे मतलब पूरा सूत्र नहीं निकल पाता आप ये सोचते हो आधा मैं बोलूँ आधा कोई दूसरा पूरा कर दे तो मेरी सहायता हो जाएगी फिर हाँ यही लगेगा आपको तो। तो ये आदेश क्या है कि प्रत्यय क्या है ये धातु है ये तो धातु आदेश होती है कि प्रत्यय होती है नहीं। क्या किया था अभ्यास अभ्यास में क्या किया था मूल धातु क्या थी ये मूर्धन सकार नहीं है तो धातु आदेश रहसा नहीं लगाया था यह आदेश नहीं हो गया अभी है। तो आदेश का सकार है? तो सुशुप सती। ग्रह धातु शु सु बन जाएगा और यहां भी वैसे ही रुद विद मुश ग्रही ये भी संकोकित हो गया संप्रसारण और संप्रसारण होकर के फिर गृह ये बन गया अब आगे सन है उसके बाद अन्य सारे कार्य करके एक आँचू पशुभस भी लगाएंगे और ढकार को ढकार भी करेंगे फिर ढकार को ककार भी करेंगे शडुक कहसी उसके बाद फिर शत हो जाएगा जे जी, जी जी में अब फिर समस्या आ जाएगी धातु तो है तो बनना चाहिए जीजीश। और दीर से करेंगे और दीर्घ से करेंगे यहां अजन गांस जो धातुएं अजंत होती हैं उनको सन प्रत्यय पर रहते दीर्घ हो जाता है और अभ्यास से उत्तर जो जा है इसको कुत्व करने के लिए सन लिटोह जे है सन और लिट प्रत्यय परे होता है तो जी धातु को कवर हो जाता है कुत्व हो जाता है सन लिटोह जे है तो जिगी शि तुमने सौरभ कहां पढ़ा था व्याकरण कौन से विद्यालय में तो क्यों नहीं पढ़ा ये सारी डिग्रियां प्राप्त करके करोगे क्या जो मुख्य कार्य है विद्या अध्ययन का वो तो किया ही नहीं आचार्य की डिग्री मिल जाएगी एम की मिल जाएगी पीएचडी की मिल जाएगी नेट हो जाएगा सेट हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा फिर प्रोफेसर बन जाओगे हुआ क्या फिर धन कमा लोगे चलो ठीक है परमात्मा से क्या बोलोगे जाकर के फिर किया क्या हमने जीवन में धन तो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी कमा लेते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं अंबानी देखो वो कोई सर्विस कर रहा है क्या धन तो को भी कमा लेते हैं बात मुख्य विद्या की होती है विद्या की प्राप्ति में न लग करके और तुमने श्लोक मनु का सुना होगा यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्रीवन एव शूद्रतम आशुगछति सान्वय जो व्यक्ति वेद न पढ़ करके और अन्यत्र किसी का अन्य कार्य में श्रम कर रहा है वो अन्य कार्य में धन कमाने का भी कार्य आ गया सारा क्योंकि डिग्रियां प्राप्त की जाती हैं धन कमाने के लिए विद्वान बनने के लिए नहीं महर्षि ध्यान के पास कौन सी डिग्री थी वो था कोई प्रमाण पत्र उनके पास कि ब्रजानंद जी ने विश्वविद्यालय से वहां से मंगा करके उनको जो है छाप करके दिया था तो यह अनधीत दिज या तो हम कहेंगे द्विज है नहीं हम तो शूद्र हैं तो तो ठीक है माफ है फिर कोई बात नहीं और अपने को हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कुछ बोल रहे हैं द्विज हैं तो यह अनधीत्य द्विज वेदम यह वे द्विज वेदम अनधीत्य अन्यत्र श्रम करुते स जीवन एवं जीते जीते ही अपने जीवन काल में ही शूद्रत्व आशुगछति सान्वय अकेले नहीं अपने परिवार सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है तो शूद्र बनने के लिए सब तैयार हैं, द्विज बनने के लिए नहीं और जब वेद की अध्ययन की बात आ गई तो वेद वेद जो है वो सांगोपांग ही होता है अंगोपांग सहित वेद तो एक पूरा शरीर हो गया व्याकरण उसका अंग है तो ये भी उसी में शामिल हो गया वेद में ये वेद का ही तो अंग है व्याकरण भी व्याकरण यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ वेद ही पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा भाई शरीर हम साफ कर रहे हैं और उसमें हाथ उंगली साफ कर रहे हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते हम शरीर साफ कर रहे हैं उंगली साफ करते करते उंगली है तो शरीर का ही अंग तो है ये तो ये हो गया ग्रह धातु से जिग्र क्षति जी से जिगी क्षति और कित कितका का चिकित्सती कितने वासे रोग अपने अन्य इसमें इच्छा अर्थ में नहीं होता है ये अलग सूत्र है इसका गुप्त इसके ध्यसन और भुज धातु से बुभुक्ष खाने की इच्छा करता है बुभुक्षती मान से मीमांसते हो जाता है और उसके बाद पे दीर्घों के से दीर्घ हो जाता है मुच से मुमु और बध से से एकार हो करके चलिए सनाशन से भिक्ष और अप्रत्याद दोनों सूत्र उन्होंने दे दिए हैं ये सनाशन से भिक्ष तो कर्ता में करेगा अप्रत्याद भाव में करेगा दोनों का कार्य अलग अलग है लेकिन सनाशन से भिक्ष करेगा तो शब्द स्त्रीलिंग का नहीं बनेगा वैसे बनेगा लेकिन बाद में फिर अन्य प्रकार से बनेंगे और अप्रत्याय करेंगे तो अप्रत्याग तो स्त्रीलिंग में ही होता है वो तो ये शब्द बन जाते हैं सनाशन से भिक्षु करेंगे तो ये बन जाएगा विशेषण हम्म और अप्रत्यय करेंगे तो बनेगा संज्ञा ठीक है तो उकारांत जब बन जाते हैं शब्द ये मुमुक्षु जिगीषु आदि तो उकारांत जो भी पुललिंग का शब्द है गुरु आदि भानु उनके समान रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में भी उकारांत ही रहेगा वो लेकिन रूप उसमें धेनु के समान चलेंगे फिर जैसे धेनु उत है और नपुंसक लिंग में भी उन्त रहेगा लेकिन मधु के समान चलेंगे रूप और में जो आकार है तो वहां आकारांत पहले बनाएंगे उसको टैप करके तो आकारांत के समान चलेंगे रूप ये अंत में लिख दिया सका क्यों कोई तू नहीं कर रही है कर पढ़ने की इच्छा पिपटीशु नहीं है क्या नहीं तो उसके लिए है नहीं वो तो भाववाचक हो गया कर्ता की बात हो रही है पढ़ने की इच्छा और पढ़ने की इच्छा वाला दोनों में अंतर नहीं है तो पिपठी और पिपठीशा पिपठी की पिपठीशा होती है पढ़ने की इच्छा वाले की पढ़ने की इच्छा होती है वो अलग शब्द है भाववाचक हो गया वो तो ंत जब स्त्रीलिंग बनते हैं तो उनको अलग से और कोई प्रत्यय नहीं कर पाएंगे फिर आकारांत तो बन चुका है कोई स्त्रीलिंग में तो तो ठीक है हमने टाप कर दिया लेकिन उकारांत तो बन गया है तो कैसे करें ऊंग सूत्र है लेकिन वो सर्वत्र नहीं लग पाता है ऊंग उतह स्त्रीआम के अधिकार में तो इसलिए धेनु जैसे उकारांत है ऐसे ही ये भी उकारांत स्त्रीलिंग इतना ही है रूप चलाते समय हमें ये देखना होगा कि हम इसमें क्योंकि उ, अगर हम स्त्रीलिंग का मानेंगे उकारांत तो यू स्त्रीआ नदी फिर तो नदी संज्ञा हो ही जानी है उसकी और नदी संज्ञा हो जाती है तो उसमें फिर ये भी नियम है कि यदि दीर्घ दीर्घ उकारांत दीर है तो एक अलग नियम काम करेगा नदी तो दोनों होंगे और ह्रस्वी कारांत ह्रस्विकार्त है स्त्रीलिंग के हैं तो वहां पर फिर निति है, नित हैं आगे आदि तो वहां नदी संज्ञा भी होनी है उसकी और घी संज्ञा भी होनी है है तो स्त्रीलिंग का ही वो तो वहां दो दो रूप बन जाते हैं जैसे धेनवई धेनवे धेनो हो धेन वो हो, ऐसे करके तो ऐसे इनके बनेंगे पिपटीशु आदि के भी और हम जड़ पदार्थों में भी यह व्यवहार कर देते हैं जैसे उसमें आता है ना महावाष में कूलम पीपति सती कुल गिरना चाहता है तो वहां कूल कैसा है पीपतिशुदम कूलम इदम कूलम अब कैसे बोलेंगे आगे पीपतिशु अब सु जाएगा सोमुंड का जैसे मधु वो मधु के समान चलेंगे रू पिपत हैं? पिपतिषु पिपतिषुनि पिपतिषू नी ऐसे लेंगे? जड़ के भी चलेंगे हाँ चलिए उदाहरण देखिए भूभृत कस्य चिन्ह मही क्षितो जिगीषतु राजा, किसी राजा है कस्य च महिक्षत कोई अन्य राजा है अब ये मही में ष्ठी का एक वचन तो उसका विशेषण जो किम शब्द आया वो भी ष्ठी का एक वचन कस्य लेकिन वो को, कोई है निश्चय नहीं है नाम नहीं लिया गया है राजा का इसलिए चित या चन लगा सकते हैं कस्य चन या कस्यचित तो किसी राजा का राज्य जीतने की इच्छा करे जिगीसतु विवक्षुहु विपश्चित किंचित विवक्षतु तो विवक्षुर विपश्चित अर्थात विपक्षित हो गया विद्वान और विद्वान भी कैसा है कहने की इच्छा वाला कुछ बोलना चाह रहा है तो कहने की इच्छा वाला विद्वान किंचित विवक्षतु कुछ कहे कहे फिर उसको जब बोलने की इच्छा है तो बोले अब कुछ में कुछ निश्चय नहीं रहा तो चित लगा दिया और नपुंसक लिंग के आगे लगा दिया क्योंकि जब कोई वस्तु विशेष हम नहीं बोल पाते हैं तो उस अवस्था में किम शब्द को नपुंसकलिंग के रूप में लाएंगे फिर अर्थात जब विशेष्य कोई नहीं है सर्वनाम शब्द बनते हैं विशेषण लेकिन विशेष्य यदि कोई नहीं है तो उस अवस्था में किम शब्द नपुंसकलिंग में आता है कुछ लाओ हाँ कुछ लाओ कुछ आपने कुछ के आगे कुछ बोला ही नहीं। विशेष क्या चीज है तो आपको किंचित ही बोलना पड़ेगा आप किंचित आना भले ही आप रोटी मांग रहे हो खाने के लिए भाई जो कुछ भी है खाने के क्यूँकी मांगने वाले को ही नहीं पता है कि मैं क्या चाहिए भूख लग रही है भुभुक्सा प्रतियत है किंचित है भक्स कुछ लाइए भाई खाने के लिए भोजन हाँ वहा भी आपने अगर नहीं बोला है नहीं बोला तो मात्रा अर्थ में किंचित ददातु कुछ मात्रा में उसको दीजिए तो वहां भी काचे दिया कष्टित नहीं बोलेंगे अब किंचित ही बोलेंगे अगर साथ में बोल देंगे कि रोटी भी चाहिए हमें तो फिर लगा सकते हैं मरुद्वाति तो वातु भी गति अर्थ में आती ही है ये क्या इत क्यों लिख दिया इन्होंने अच्छा इत एति मैं समझा वो एति एतः तो मरुद वाति मरुद बह रही है वायु बह रही है और और यहां से जाती है तो इत एति च एति विद्वान जा रहा है सूर्य उदेति सूर्य उदय हो रहा है शत्रु रपईती शत्रु दूर हो रहा है जा रहा है यहां से जा तो विद्वान भी रहा है लेकिन विद्वान का जाना ऐसा नहीं है कि लौट के नहीं आएगा लेकिन शत्रु को थोड़ी चाहेंगे हम लौट के आए वो वो भय से जा रहा है या किसी प्रकार से भी भाग रहा है अब यहां से जिज्ञ्यासु भूभृत पर भूभृत जिज्ञाशु जानने की इच्छा वाला राजा था और वो राजा पर बीते जो दिन है दूसरा वाला पीछे वाला तो उस दिन अत्र अईत यहां पर आया था ये तो आया और यह अगत कल चला गया यानी उससे पिछले दिन आया और ठीक पिछले दिन चला गया पिछले से पिछले दिन आया पिछले दिन चला गया शुश्रुषु विपश्चित सुनने की इच्छा वाला विद्वान शव एशती कल आएगा परशु गमीष्य तो यहाँ श्व एशती मिसर हो पाएंगे शव एश्यति परशु गति कल आएगा और उसके अगले दिन फिर शुश्रूषु शु गुरो शुश्रूषा कुश्रुषु शु सुनने की इच्छा इन्होंने सेवा अर्थ में ले लिया है तो सेवा करने की इच्छा वाला वो गुरु की सेवा करे या सेवक गुरु की सेवा करे सेवक ले लो शुश्रुषु शु। गुरु हो शुश्रुषाम गुरु में ष्ठी हो जाएगी अब गुरु में ष्ठी हो जाएगी गुरु की सेवा तो सेवा का कर्म कौन बनेगा गुरु तो कर्तिक कर्मण हो कृति कर्म में ष्ठी चिकित्सको जिघांसुम अपि चिकित्सती चिकित्सा करने वाला तो भाई उसका धर्म है चिकित्सा करना तो जो व्यक्ति है हत्या करता है जो मारने की इच्छा वाला है उसकी भी चिकित्सा कर रहा है तो जिघानसुम द्वितीय का एक वचन विपष्टित धर्मम मीमांसिष्य विद्वान हा धर्म की मीमांसा करेगा धर्म को जानने की इच्छा करेगा उसका विवेचन करेगा उसको खोलेगा चिकीर्षु कार्यम चिकीर्ष करने की इच्छा वाला कार्य करे जिज्ञासु धर्मम जिज्ञास जानने की इच्छा वाला धर्म को जानने की इच्छा करे अगर उसको जानने की इच्छा है तो किसको किसको जानने की इच्छा करे तो कहा धर्म को जानने की इच्छा करे दिदृक्ष महीक्षितम क्षितम देखने की इच्छा वाला राजा को देखता है इन सब पुस्तकों में वाक्य ऐसे आते हैं अनुवाद से संबद्ध जो कोई विशेष सिद्धांत को नहीं बोलते और उनकी देखा पुस्तक संस्कृत वाक्य प्रबोध एक एक वाक्य कितनी शिक्षा देता है महर्षि जानने का इसमें ऐसे ही वाक्य बस बना देते हैं नहीं तो ये वाक्य अच्छी अच्छी सुक्तियों के रूप में भी तो आ सकते हैं जिनमें अच्छे अच्छे सिद्धांत भरे हुए हूँ जैसे शुरु शुरु शुरु का, का, काई था यान जो भी तो कार्य कोई विशेष कार्य बता देते यहाँ परिपासु जलम पिपा सती पीने की इच्छा वाला जल पीता है पीना चाहता है तितीर्सु गंगाम तितीर्सती गंगा के तैरने की इच्छा कर रहा है तैरने की इच्छा वाला तत्र एति हाँ, विपक्ष जाता है एतु जाए और इयात जाना चाहिए गया जाएगा कस्मैचित शुश्रुषा रोचते किसी के लिए सेवा अच्छी लगती है तो अब देखिए वाक्य राम पढ़ना चाहता है राम पठतुम इच्छति जैसे बोलेंगे हम तो आप पठतुम इच्छति न बोल करके पठी क्षति ऐसे ही बोलना चाहता है तो वक्तुम इच्छति अथवा विवक्षती सेवा करना चाहता है तो शुरू शुश्रुषेवी हाँ शती सिसे भी शते शेवरी से धातु से बनेंगे तो सीशेवी सि, शते होगा शेवी शही सीशेवी सते मूर्धन हो जाएगा ना आदेश पड़ते हो इनसे उत्तर नहीं आ गया और कार्य करना चाहता है कार्यम क्षति चिकीर शे अब ये कम प्रयोग करते हैं इन प्रत्ययों का लोग विशेष करके बोलचाल की भाषा में तो बच जाते हैं इनसे क्योंकि थोड़ा बनाने में कठिनाई पड़ जाती है रूपों को तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग सरल लगता होता है उसको बोल देते हैं शिष्य तैरना चाहता है शिष्य स्तर धर्म को जानना चाहता है धर्म सती है किसमें किसमें चिकीर सती हाँ तो वहां सूत्र है ना अलग से ज्या श्रु स्मृशाम सन आत्मनिपद के प्रकरण में सन्नंत और और, और ये ज्यापद में आती हैं। वैसे तो पूर्व सन्हा ठीक है लेकिन पूर्व सन्हा का यह अपवाद बन गया अब पूर्व सन्नत तो ये कहता है कि सन्नंत से पहले जो पूर्व मूल अवस्था में जैसी है वैसी रहेगी सन्न करने के बाद भी लेकिन जियाश्रु स्मृत दिशा सनह ये इसने आत्मनिपद कर दिया और चिकीर शि चिकीर यहाँ ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि पूर्व सन्ह सन से सन्न से पहले कैसी थी ये सन्नत होने से पहले तो है इंगेत है डुकरे हाँ तो यहां भी बोल सकते हैं सति चिकीर, चिकीर लेकिन जिज्ञासते मैं जिज्ञास नहीं बोलेंगे अब क्योंकि वहां तो नियम बना दिया कि सन्नत ज्या धातु का तो आत्मनिपद ही प्रयोग होना है लेकिन अनु लगा देंगे अनु अनुसर लगा देंगे तो तो अब अपनी पत्नी बोलेंगे नानोर्जिया उसी के आगे है ज्या शुरू स्मृत दृश्या सन नानोर्जय तो वहां अनुज्ञा सती होगा अब हम्म तो धर्म को जानना चाहता है धर्मम जे जल पीना चाहता है जलम पिपा दान देना चाहता है तो दानम धित सती वस्त्र धारण करना चाहता है वस्त्रम धित सती और धन पाना चाहता है धनम च लिप सती अब यहां लग जाएगा वही पूर्व सना क्योंकि लभ आत्म ने बद किया ना राजा शत्रु को मारना चाहता है भूभृत शत्रु जिघानसति मारना चाहता है को देखना चाहता है अब यहां दो बातें हो सकती हैं। कोई मरणासन व्यक्ति है वो दूसरे मुर्षु को तो क्या देखेगा बेचारा खुद ही मरणासन है तो वो तो अर्थ संगत होगा नहीं तो यहां मरणासन को, को देखना चाह रहा तो तो दुण दुण दुण है मूर्शु इसलिए कोष्टक में दे दिया मरणासन को ही ममूर्षु बोलना है ऐसा नहीं मरणासन व्यक्ति किसी और ममूशु को देखना चाह रहा हो राजा के साथ लगाएंगे उड़ेंगे इसको यानी राजा मरणासन को देखना चाहता है तो मुर्षुम अब ज्याश्रु इसमें दृशांसन से आत्मनिपद करके दिद्रिक क्षति नहीं बोलेंगे अब धन लेना चाहता है धनम जिघ्रिक्षति और राज्य जीतना चाहता है राज्य जी जीगीशती। जीगीशती। चिकित्सक मरणासन्न की चिकित्सा करना हम किसमें किस आप रवि साथ साधन बोलेगा जिगिर जरा एक बार फिर बोलना आपके मुख से जिगिर निकला था अभी जिगिर और जगीर शी बोलेंगे तो क्या अर्थ होगा फिर हाँ। निकलना चाहता हो जाएगा अर्था तो जोड़ते ही तो मुर्शु वैसे तो मरने की इच्छा वाला होता है तो इच्छा करता है मरने की कोई लेकिन फिर भी उसको बोल देते हैं क्योंकि अब अंतिम स्थिति है अंतिम अवस्था है मरनासन्न अर्थ कर दिया है इसलिए उसका चिकित्सक तो अपना प्रयास करेंगे वो चीज अलग रही लेकिन वो मरना क्यों चाहेगा चिकित्सक तो जो मरना नहीं चाहेगा उसको ही बचाएंगे या जो मरना चाहेगा उसको सभी को बचाएंगे वो तो, तो व्यवहार में चलता है ये भले ही उसकी इच्छा नहीं है मरने की फिर भी ईश्वरीय नियम के अनुसार वो मरणासन अवस्था में है अब तो उसको मुमूर्षु कह देते हैं तो चिकित्सक चिकित्सको मुमूर्षु चिकित्सते चिकित्सती चिकित्सा करना चाहता है तो चिकित्सती हो जाएगा और भोजन खाना चाहता है भोजनम हाँ ये भुज धातु से बनेगा तो भोजनम बुभु क्षति बुभु क्षते भुभ क्षति होगा कि बुभुक्षते क्यों मैंने बताया था ना कि भुज धातु भुज पालना व्यवहार हो पालन और अभ्यवहार लेकिन पालन में आती है परसमी पद में अव्यवहार में आत्म भोजन करने अर्थ में तो बहु सत्य पर विचार करना चाहता है तो सत्य पर को कहीं सप्तमी मत कर दे ना कि सत्य, सत्य।, सत्य के ऊपर बैठ करके विचार करेगा सत्य कर्म बनेगा सत्यमान हाँ मीमांस और पापों को छोड़ना चाहता है पापानी किसी को शुश्रूषा किसी को चिकित्सा अंत में आ रहा है अच्छी लगती है तो कस्मई चित क्योंकि रोचते के साथ जोड़ेंगे इसको रुचिर था नाम प्रिय मणा तो कसमी चित प्रथमा का एक वचन ये, ये कर्ता बनेगा रोचते का किसी को चिकित्सा कसम चिकित्सा किसी को धर्म की मीमांसा कसमय मीमांसा कस्मय चिन्ह हो जाएगा या न कस्मी चिन्ह या कस्मय चन चन भी कह सकते हैं, मीमांसा हैं? हाँ धर्म।, धर्म भी अलग से बोल सकते हैं धर्म से मीमांसा क्योंकि धर्म से फिर कर्म में कर्तृ कर्मण कृति तो कसम चितमांसा और किसी को धर्म की जिज्ञासा कसम चित कसमी चित्त दोनों चकार हो जाएंगे धर्मस्य जिज्ञासा रोचते अब यहां दोनों प्रकार से बोल सकते हैं जैसे शुश्रूषा चिकित्सा मीमांसा ये तो करता तो बहुत हो गए तो रोचनते हो गए रोचते तो अंतिम शब्द से भी जोड़ देते हैं कभी कभी क्रिया को ऐसे भी वाक्य मिलते हैं तो एक हो जाएगा अंत का केवल एक जिज्ञासा रोचते और हिंदी की दृष्टि से देख लो आप ऐसे भी नहीं तो अच्छी लगती हैं ऐसे ना बोल के अच्छी लगती है यही बोल देते हैं देव परसों आया था कल गया तो देवह अब परसों आया था ये पीछे का बता रहे हैं तो पर और आया था को क्या बोलेंगे हम आईत तो पर भोग को लग जाएगा पर और कल गया तो कल गया का मतलब कौन सा कल पिछला वाला ही मान रहे हैं क्यों गया वो तो अगर आगे वाला आएगा तो जाएगा बोलेंगे तो शो हाँ यहां एक चीज और भी ध्यान देने की है वैसे ध्यान भी रखना भी चाहिए उसको कि जब हम समय वाचक शब्द भी साथ में बोल रहे हैं तो उस अवस्था में अनद्यतने लंग और लुंग इन दोनों का ध्यान रखें क्या क्या दोनों का ध्यान रखें कि लुंग लकार बोलना है हमें या लंग बोलना है क्योंकि उस अवस्था में अनद्यतन है ना अगर कालवाचक शब्द बोल दिया है वो आज का है नहीं तो स्वस्था में लंग आएगा तो यहां आगात नहीं बोलेंगे फिर क्योंकि ये दोनों दिन परसों और कल ये दोनों पीछे के हैं तो पीछे में फिर अईत ऐसे ही बोला जाएगा यानी परश्व परश्व अत अत और बल्कि यहां पर हाँ पर और यहाँ ईद को एक बार भी एक बार ही कह सकते हैं दो दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यहा दोनों बार बोलना पड़ेगा क्योंकि वाक्य अलग अलग हो गए तो देवह परश्व अत यश्च अब च और लगा दो चेस् ईत और कल गया अब मैं कल जाऊंगा तो अहम शो अब यहां पर ई धातु का जब लगाएंगे रूप तो श्व एश्यामी परसों पुनः आऊंगा अब यहां भी ध्यान रखना होता है देखो जैसे मैंने कहा था कि कालवाचक शब्द बोलेंगे तो भूत काल में लुंग और लंग और लुंग का ध्यान रखना है और भविष्यत काल में कालवाचक शब्द साथ में बोलेंगे तो हमें लिरिट और लुट का ध्यान रखना होता है तो वहां पर अनद इतने लुट लगता है फिर अब इन्होंने इधर ये वैसे ये विषय उठाया नहीं है यहां पर क्योंकि प्राय करके भाषा में ये चलती हैं भूलें बहुत सी ऐसी हैं जो चलती रहती हैं लेकिन शास्त्रीय अगर हम कोई पुस्तक देखेंगे वैसी तो उसमें ये गलतियां ऐसी नहीं मिलनी मिलेंगी क्योंकि यहां पर कल जाऊंगा और परसों है तो ये दोनों काल ऐसे बताए जा रहे हैं जो आज के नहीं है भविष्य द्यतन भविष्यत है ये तो यहां हमें लगाना चाहिए लुट लकार तो क्या बनेगा अहम श्व एतास्मि एसमी एता ए तारू ये रूप और परसों पुनः जाऊंगा तो परश पुनः पुनर एतासमी परसों फिर जाऊंगा हाँ आऊंगा तो आऊंगा कर हम आंग ऊप से लगा देंगे तो ऐतासमी हो जाएगा ठीक है सुनने का इच्छुक सुनने की इच्छा करे हम्म तो शुश्रुषु शुश्रुषेतु प्यासा जल पीना चाहे पिपासु जलम ये नोट विश्व हैं हैं? है शुश्रुष शुश्रू हाँ वो भी कह सकते हैं किसमें में। हाँ शुश्रु में तो आत्मनिपद होगा तो शुश्रुषु शुश्रुषताम या शुश्रुषेत उसका शुश्रुषेत विधिलिंग बोलेंगे तो और पिपासु पिपा सेत या पिपासतु, जिज्ञासु जानना चाहे जिज्ञासु जिज्ञासत अथवा जिज्ञासताम इसमें भी आत्मपद होगा और तैरने का इच्छुक तितीर तेरे, तेरे तितीर या तितीर तितीर, तितीर या तितीर शतु सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदयती बालक आता है बालक एति यहाँ अति होगा आंग उपसर्ग लगा करके आठ से वृद्धि कर देते हैं वह दूर हटता है स नहीं दूर उसी का अर्थ हो गया उसी का अर्थ हो जाएगा अब लगाने से ही दूर अर्थ निकल आएगा दूर की संस्कृत अलग से नहीं बनानी है सो तो सो पी वह जाता है स एति मैं जाता हूं अहमेमी और वह जावे स यात अथवा एतु. इही अथवा मैं आयानी नहीं। अथवा एतु जा मैं अहम् अहम् अहम् इथवा और वह गया तो स, स, स, और मैं गया तो अहम आयम यहां आयम बनेगा क्योंकि मिप को अम हो गया तो फिर आई को आया दुष जाएगा तू गया तम ईवन अत ऐताम आयन ऐ तम ऐत आयम अव ऐसे ही है ना हम्म क्योंकि इसका प्रयोग कम होता है तो अभ्यास में न चलने से प्रचलन में न चलने से तो रूपों में भूल ना हो उसका ध्यान रखना है जिसमें हाँ वैसे तो सामान्य काल में अगर कालवाचक शब्द नहीं बोल रहे हैं तो लुंग का ही प्रयोग होना चाहिए लेकिन प्रायः लंग का प्रयोग कर देते हैं प्रेवा लंका प्रयोग कालवाचक शब्द के साथ में सही रहता है और देखो इसमें भी विपरीतता है कि हम जब भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं तो वहां लिट का ही प्रयोग करेंगे प्रायः। कि सामान्य भविष्यत हो गया लिट क्या है सामान्य भविष्य और उधर सामान्य भूत कौन है लोग अब क्योंकि लुंग के रूप थोड़े कठिन होते हैं लंग के सरल होते हैं तो वहां लंग चल पड़ा और यहां लिट के सरल होते हैं लुट के कठिन होते हैं तो लिट चल गया लेकिन नियम तो एक सा नहीं रहा ना अगर सामान्यता लेनी है दोनों जगह सामान्य रखो विशेषता लेनी है दोनों जगह विशेष रखो लेकिन एक जगह सामान्य चल पड़ा भविष्य में और भूतकाल में विशेष वो चल गया लेकिन का होना चाहिए भूतकाल में भी अगर कालवाचक शब्द नहीं है तो, तो वहां अगात इत्यादि वो बना के देख लो जैसे कहाँ से प्रारंभ हुआ था ए, वह गया तो सोगात हम और मैं गया अहम अगाम और तू गया तो तम अगाह ये ठीक रहेगा यहां अशुद्ध वाक्यों में जिज्ञा जो दिया है इन्होंने तो शुरू ज्याश्रु स्मृत से आत्मने पद रहेगा तीनों में तो जिज्ञासते जिज्ञास दिदृक्ष और आगे ब्रू का इन्होंने सीधा प्रयोग कर दिया तो वच आदेश होकर के विवक्षती और दा का भी इस आदेश होकर के दिद और लव धातु का लिप सत्य वह आत्मनिपद की है तो पूर्व सना से आत्मनिपद हो जाएगा तो ठीक है ये तीसवा अभ्यास हो गया आधी पुस्तक हुई है आज ये इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि